संक्षिप्त महाभारत स्त्री पर्व विदुर जी के समझाने से राजा क्षेत्राष्ट्र का कुरुकुल स्त्रियों के साथ कुरुक्षेत्र की ओर जाना तथा रास्ते में कृपाचार्य आदि से उनकी भेंट होना जन्मेजा ने पूछा मुनिवर भगवान व्यास के चले जाने पर राजा क्षित्राष्ट्र ने क्या किया तथा महामना राजा युधिष्ठिर और कृपाचार्य आदि तीन कौरव महारथियों ने भी क्या किया इसके सिवा संजय ने भी जो कुछ कहा हो वह मुझे सुनाने की कृपा करें वह भोले राजन जब दुर्योधन मारा गया और सारी सेना का नाश हो गया तो संजय की दिव्य दृष्टि भी जाती रही और वह राजा सित्राष्ट्र के पास आकर कहने लगा महाराज देश देश से अनेकों राजा आकर आपके पुत्रों के साथ पितृलोक को प्रस्थान कर गए इसलिए अब आप अपने पुत्र, पोत्र और चाचा, ताऊ आदि सभी का प्रेत कर्म संजय की यह दुख में सुनकर राजा प्राणहीन से होकर पृथ्वी पर गिर गए उस समय विदुर जी ने उनसे कहा भरत श्रेष्ठ उठिए इस प्रकार क्यों पड़े हैं शोक न कीजिए संसार में सब जीवों की अंत में यही गति होती है प्राणी न तो जन्म से पहले होते हैं और न अंत में ही रहते हैं केवल बीच में ही उनकी प्रतीति होती है इसलिए उनके लिए क्या शोक किया जाए तथा इस युद्ध में मरे हुए जिन राजाओं के लिए आप शोक करते हैं वे तो वस्तुतः शोक के योग्य हैं भी नहीं क्योंकि उन सब ने स्वर्ग लोक प्राप्त किया है शोरवीर को संग्राम में शरीर त्यागने से जैसी स्वर्ग प्राप्ति होती है वैसे तो बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाली यज्ञ करने से तपस्या से और विद्याभ्यास से भी नहीं हो सकती इन्होंने युद्ध में शत्रुओं का सामना करते हुए प्राण त्यागे हैं इसलिए इनके लिए क्या शोक किया जाए राजन यह बात तो मैंने पहले भी आपसे कही थी कि छत्री के लिए युद्ध से बढ़कर इस लोक में स्वर्ग प्राप्ति का कोई और साधन नहीं है इसलिए आप अपने मन को धैर्य बंधाइए और शोक करना छोड़िए विदुर जी की यह बात सुनकर राजा हित्रा ने रथ जोतने की आज्ञा देकर कहा गांधारी को और भरतवंश की सब स्त्रियों को जल्दी ही ले, ले धर्मज्ञ विदुर जी से ऐसा कहकर वे रथ पर सवार हुए उस समय भी शोक के कारण वे संज्ञा शून्य से हो रहे थे गांधारी का भी पुत्र शोक के कारण बुरा हाल था पति की आज्ञा पाकर वह कुंती तथा दूसरी स्त्रियों के साथ उनके पास आई वहां पहुंचकर वे सब अत्यंत शोकातुर होकर एक दूसरे से विदा लेकर वहां आई और बड़े जोर से विलाप करने लगी इस आर्थनाद ने विदुर जी को यद्यपि उनसे भी अधिक शोकाकुल कर दिया था तो भी उन्होंने उन्हें धीरज बधाया और सब स्त्रियों को रथ पर चढ़ाकर नगर से बाहर आए अब तो करुवंशियों के सभी घरों में कोलाहल मच गया तथा बूढ़े से लेकर बालक तक सभी शोकाकुल हो गए जिन स्त्रियों पर पहले कभी देवताओं की भी दृष्टि नहीं पड़ी थी अब पतियों के मारे जाने पर वे सामान्य पुरुषों के भी सामने आ गई। उन्होंने बाल खोल दिए थे आभूषण उतार दिए थे तथा केवल एक साड़ी पहने थे अनाथा सी होकर रणभूमि की ओर जा रही थी पहले जिन्हें अपनी सखियों के आगे भी एक साड़ी पहनकर निकलने में संकोच होता था इस समय वे ही अपने ससुरों के सामने इस दीन वेश में चल रही सास ऐसे ऐसी स्त्रियों ने रुदन करते हुए राजा को घेर रखा था उनके साथ अत्यंत व्याकुल होकर वे रण क्षेत्र की ओर चले इस प्रकार वे हस्तिनापुर से एक ही कोष की दूरी पर पहुंचे होंगे कि उन्हें कृपाचार्य कृतवर्मा और अश्वस्थामा ये तीनों महारथी मिले राजा धृतराष्ट्र को देखते ही उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहने लगे भरत श्रेष्ठ दुर्योधन की सेना में केवल हम तीन ही बचे हैं बाकी आपकी सारी सेना नष्ट हो गई इसके बाद कृपाचार्य ने गांधारी से कहा गांधारी तुम्हारे पुत्रों ने निर्भय होकर युद्ध किया है और अनेकों शत्रुओं को रणभूमि में छुलाया है इस प्रकार अनेकों वीरोचित कर्म करते हुए ही वे संग्राम में काम आए हैं अब वे तेजो में शरीर हरण करके स्वर्ग में देवताओं के समान विहार करते हैं तुम्हारे शूरवीर पुत्रों में से ऐसा कोई भी नहीं था जो युद्ध से पीठ दिखाते हुए मारा गया हो। हमारे प्राचीन ऋषियों ने संग्राम में शस्त्र से मारा जाना क्षत्रियों के लिए परम गति का कारण बताया है इसलिए तुम उनके लिए शोक मत करो एक बात और है उनके शत्रु पांडव लोग चयन से रहे हो ऐसी बात भी नहीं है अश्वस्थामा आदि हम तीन महारथियों ने जो काम किया है वह भी सुन लो जिस समय हमने सुना की भीमसेन ने असम पूर्वक तुम्हारे पुत्र दुर्योधन को मारा है तो हम पांडवों की नींद में बेहोश हुए शिविर में घुस गए और वहां भीषण मार काट मचा दी इस प्रकार हमने धृष्ट दुम सभी पांचालों को तथा द्रुपद और द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला है इस तरह तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का संहार करके हम भागे जा रहे हैं क्योंकि हम तीन ही पांडवों के सामने संग्राम में नहीं ठहर सकते पांडव बड़े और महान हैं। इस समय अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार पाकर वे क्रोध में भरकर हमारे पैरों के चिन्ह देखते हुए इस वैर का बदला चुकाने के लिए बड़ी तेजी से हमारा पीछा करेंगे उन सबका संहार करके अब हमारी यह हिम्मत नहीं है कि पांडुओं का सामना कर सके इसलिए रानी तुम हमें यहां से जाने जाने की की आज्ञा आज्ञा दो और और अपने मन को शोका कुल मत करो राजन आप भी हमें दीजिए पर विचार करके अच्छी तरह धैर्य धारण कीजिए राजा धृतराष्ट्र से ऐसा कहकर कृपाचार्य कृतवर्मा और अश्वस्थामा तीनों ने बड़ी तेजी से गंगा जी की ओर अपने घोड़े बढ़ाए कुछ निकल जाने पर वे तीनों महारथी आपस में सलाह करके अलग अलग रास्ते से चले गए कृपाचार अपराध करने के कारण भयभीत होकर वे तीनों वीर एक दूसरे की ओर देखते हुए भिन्न भिन्न स्थानों को चले गए इसके कुछ ही देर बाद पांडवों ने अश्वस्थामा के पास पहुंचकर उसे अपने पराक्रम से संग्राम में परास्त किया था